के दो दो दुणी। दुणी। श्लोक के साथ ही इसका सा संबंध है ऊपर का श्लोक कैसा था बह्यान स्पर्शान वही कृत्व क्या चक्षुरु अंतर क्या चक्षुरु अंतरे यो भी लगा सकते हैं और तो के या यो को के मध्य में है या वहा यहाँ हाँ लगा तो पर बही एवं यहाँ भी पहले भी लगा सकते हैं है बाह्या बही एवं कृतवा क्या चक्षु ध्रुव अंतरे प्राणा पानो समूह नहीं नासाभ्यंतर चारिण प्राणापानो समूहृत्वा नासातर चारिणु प्राणापानो समूह कुम्भ अधिक करने से प्राण और अपान सम हो जाते हैं सम होने से मन भी एक रहता है और शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है तो प्राण और अपान को सम करके इसके प्राणा तो बाद प्राणापानो समूह कृतवा के बाद अन्य होगा यथेन्द्रीय मनोबुद्धि यह लगा लेना प्राणापानो समूह कृत्वा यह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 सह मुक्तायो, योग मुक्तायो, सदा को पहले ले लो अथवा सदा मुक्तायो बाद में भी ले सकते हो जैसा उचित लगे यथेन्द्रिय मनोबुद्धि इसका अर्थ है इंद्री मन और बुद्धि को भसमें करने वाला इंद्रिय मन और बुद्धि को जब प्राण अपान सम हो जाएंगे ना तब इंद्रिय मन बुद्धि सब भस्मी हो जाएगी इंद्रिय मन और बुद्धि का संयम करने वाला इच्छा भय तथा क्रोध से रहित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 सह मुक्ता ये वह मुक्त ही है यदि सदागम में पहले करेंगे तो जो सदा इंद्रियमन और बुद्धि का संयम करने वाला है इच्छा भय और क्रोध से रहित है मोक्ष प्राण मुनि है वह मुक्त ही है और यदि बाद में सदा को करना चाहे तो ऐसा हो जाएगा वह सदा मुक्त ही है हाँ तो क्रम ध्यान रखना प्राण अप्राण सब में होने, होने पर क्या होगा इंद्रिय मन और बुद्धि सबका संयम हो जाएगा और वैसा होने से इच्छा भय अक्रोध से रहित हो जाएगा मुख को परम प्राप्त मानने वाला जो मुनि है वो सदा मुक्त ही है यथेन्द्रिय मनोबुद्धि देखेंगे इंद्रिया मन बुद्धि का यश थे क्या यतानी इंद्रियाणी मनहबुद्धि का यश यतानी यानी कर्त संयतानी जिसके संय, संयमित या जिसके वसीभूत जिसके वसीभूत इंद्रिया मन और बुद्धि है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 मनन करने वाला मुनि अर्थात सन्यासी मोक्ष पायण एवं संस्थान इस, इस प्रकार इस प्रकार रूप संस्थान में रहने वाला किस प्रकार इंद्री वन और बुद्धि को बस में करके इस प्रकार देव संस्थान में रहने वाला या रूप संस्थान में रहने वाला मोक्ष परायण व्यक्ति मोक्ष को देखेंगे मोक्षा परम अजनम यसे। मोक्षा यो परमायनमोक्षण मोक्ष हा। मोक्षी परम आयन है जिसका परमायन का क्या अर्थ होगा परागति परा परमान का क्या है परागति परागति करके परम प्राप्त गति करके प्राप्त मोक्षी परम प्राप्त है जिसके लिए उसे क्या कहेंगे मोक्षपरायण तो मोक्षपरायण मुनि होता है और कैसा होता है वो विगत अच्छा वय इच्छा चा भयम क्या क्रोधा चा दुंध समाज करके बनेगा इच्छा भय क्रोधा विस्मात ऐसे क्या लेना इच्छा क्रोध निकल गए है जिससे जिससे यशमात पंचमी है न इच्छा भय और क्रोध निकल गए हैं जिससे उस मुनि को कहेंगे विगत इच्छा भय क्रोधा जो ऐसा रहता है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 तो अब एवं समाह न इस प्रकार समाहित चित्त मनुष्य के द्वारा विजय क्या है समाहित चित्त एकाग्र चित हाँ समाता एकाग्र चित इस प्रकार समाहित समाचिक मनुष्य के द्वारा जानने योग्य क्या है इस पर कहते हैं भोक्ता राम यज्ञ सपलोका महेश्वर सुहृतम सर्वभूता यज्ञ देखे यद तपा भोक्तालोकमेस्वर सर्वूता सूर्गम माता शांति पृछति यद तपा भोक्तालोक सर्वूता सूर्गम माता शांति यज्ञ तपसाम तपसा भोक्ता और तप्य भोक्ता यद्य भोक्ता के तथा सभी लोग के महान ईश्वर यज्ञ और सबके भगवान है नी कृष्ण यज्ञ और सबके भोक्ता सभी लोगों के महानीश्वर तथा सभी प्राणियों के सुहृद सभी प्राणियों के सुहृदय जो हृदय से सबका भला चाहता है उसे क्या कहते हैं ये सभी प्राणियों के सूहृद मुझे जानकर शांति ये शांति को प्राप्त करता है शांति करके यहाँ पर मोक्ष मुख्ष मोक्ष को प्राप्त करता है अच्छा तो अब ये देखेंगे तो ऐसा समाहित चित्त के द्वारा जानने योग्य क्या है भगवान है ना? न नाम सूर्य मांग जाता शांति को को प्राप्त कर है, को प्राप्त करता करता है है ना तो भोक्तारम कार से देखेंगे यज्ञ नाम तपसा कर्तन रूपेण देवता रूपेण चा यज्ञ और सब के से तथा देवता रूप से भक्ता तो ध्यान देना यज्ञ में क्या होता है देवताओं को हवि अर्पित की जाती है या भगवान को हवि सर्पित की जाती है जिसको हवि अर्पित की जाती है वे क्या होते हैं भक्ता वे क्या होते हैं तो भगवान देवता रूप से भक्ता है यज्ञ के भगवान यज्ञ के कैसे भुगता है और सब में भी जो अर्पित जो भी अर्पित किया जाए भगवान को मानसिक भाव से जो भी अर्पित किया जाए चाहे वाय्य नैवेद्य हो या मानसिक कुछ हो जो भी अर्पित किया जाए भगवान के लिए तो भगवान उसके क्या बनते हैं भक्त तो बताते हैं कि यज्ञ और सबसे कर्ता रूप से मतलब कर्ता भी भगवान को मानना है और भोक्ता भी और उनको क्या है कि देवता भी भगवान को मानना है देवता करके आराध्य यज्ञ और सत्य कर्ता रूप से तथा आराध्य देवता रूप से भोक्ता भोक्ता कैसे हुए आराध्य देवता रूप से अच्छा यज्ञ और सबके कर्ता रूप से तथा आराध्य रूप से भोक्ता रामानुज भाष्य में इस कार्य किया है भोक्तारंभ का फलक प्रदम यज्ञ और सबके फल प्रदान करने वाले यज्ञ और सबका फल प्रदान करने वाले ऐसा रामाना कृत किया है यज्ञ और सबसे कर्ता रूप से तथा आराध्य देवता रूप से भोक्ता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 प्रदान करने वाले सभी प्रतियों के साक्षी मतलब सभी वृत्तियों के साक्षी हमारी जो वृत्तियां होती है साक्षी कौन है भगवान है सभी वृत्तियों के साक्षी मुझ नारायण को जानकर सभी वृत्तियों के साक्षी मुझ नारायण को जानकर या आत्मरूप मुझ नारायण को जानकर आत्मा रूप से मूज नारायण को जानकर शांति करते सर्व संसारो प्रतिम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 मनुष्य शांति को प्राप्त करता है तो फिर भगवान ही विजय है ऐसे तो वाले व्यक्ति के द्वारा और ये हो गया इसी वहाँ भारत एक पंचम अध्याय हो गया अब जो काम क्रोध में क्रोध का एक वेग होगा तो क्रोध को आप रोक नहीं पाएंगे आवेश आता है क्रोध का वेग होता है तो वेग रुकता नहीं क्या था इसमें तो काम था था। आ, हाँ तो काम को काम को हाँ उद्भव काम उद्भव यहाँ पर उत्पादक हो जो भक्त में उद्भव शब्द आया है ना उस उद्भव का क्या है उत्पादक को कहते हैं काम क्रोध उद्भव वेग काम क्रोध उद्भव अर्थात काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाला वेग तो काम से वेग होगा और क्रोध से वेग होगा तो इस वेग के कारण ऐसा काम से वेग आ जाएगा ना वेग क्या है एक अतिशय काम है समझिए ना क्रोध तो से जो वेग आएगा वो अतिशय क्रोध की एक स्थिति है स्थितियाँ है ये स है ना तो यहाँ पर दोनों का वर्णन हो गया है संन्यास कर्मयोग श्रेयस्क हो तो यहाँ पर कर्म और सन्यास दोनों ले लेना ले अलग अलग है ना हाँ कर्म का कर संन्यास नहीं कर्म और सन्यास दोनों ले लेना जो अध्याय का आरंभ है ना आरम्भ दूसरा श्लोक है संन्यासाह कर्मयोग श्रेयस्क हो दोनों को ले लेना कर्मयोग ले ले। और संन्यास योग दोनों आ गए उसके अंदर और वे पंचम अध्याय समापन हुआ देखेंगे पूर्व अध्याय के अंत में अतीत समीपवर्तीय के पूर्व के समीपवर्ती अध्याय की समाप्ति में मतलब क्या होगा पूर्व अध्याय की समाप्ति में अध्याय की समाप्ति में सम्यक दर्शनम प्रति अंतरंग ध्यान अध्याय की समाप्ति में समय दर्शन के प्रति अंतरंग साधन यहाँ पर अंतरंग अंतरंग श्य अंतरंग साधन समय दर्शन का है समय ज्ञानम यथार्थ ज्ञान समय ज्ञान के प्रति अंतरंग साधन क्या है ध्यान योग समय ज्ञान के प्रति अंतरंग साधन ध्यान योग है या पहले भाषण में कहा या था ध्यान है आपका हाँ, है है? ना? के साधन क्या ध्यान योग सूत्र सूत्र स्लोक कौन ही इत्यादि कहे गए इत्यादि इस प्रसार कृत इत्यादिया श्लोका उपदृष्टा इत्यादि श्लोकों का उपदेश किया गया हाँ तीनों हो गए वो ना श्लोका तीनों बोलेंगे पूर्व अध्याय की समाप्ति में समय दर्शन के प्रति अंतरंग साधन ध्यान योग के सूत्र इस सूत्रभूत स्पर्शांत तत्वावि इत्यादि श्लोका उपदिष्टा इत्यादि श्लोकों का उपदेश किया गया तेसाम वृत्ति स्थानीय उनकी व्या, उनके व्याख्या रूप वो तो तीन श्लोक है ना पहले तो उनके व्याख्या रूप यह छठवा अध्याय आरम्भ किया जाए व्याख्या रूप यह पर व्याख्यान, उनका व्याख्यान रूप यह अध्याय आरम्भ किया जाता है तो संयम दर्शन का अंतरण साधन क्या है व्याख्यान रूप इस अध्याय का आरम्भ किया जाता है तभी इसका हमेशा अध्याय का ध्यान योग नही आत्म संयम करते हैं मन संयम मन का संयम ध्यान ही नहीं ध्यान योग लिखा है इसी समाप्त में है इसमें देखो ध्यान सै दिया है है ना आप संयम योग ने कितने में इसका नाम संयम योग का सम्मान का संयम और इसमें ध्यान योग लिखा है ध्यान योग लिखा है ना और जो अभ्यास योग दिया है वो ध्यान का अभ्यास समझना ध्यान अभ्या, योग इसमें लिखा है के हाँ हाँ हाँ अगर ध्यान का अभ्यास ये तो ध्यान योग समझना यहाँ भी तो ध्यान के लिए करके है, न, है? ना ध्यान योग का नाम है तस्वान योगत से बहिरंगम कर्म बहरंगम का सब बहरंगम साधनम ध्यान योग का बहिरंग साधन कर्म है ध्यान योग का बहिरंग साधन कर्म है और अंतरंग साधन क्या है नहीं नहीं सम समय आएगा दूसरा श्लोक क्या होगा इस अध्याय का नहीं सप्तम यहाँ छठ में का आरु वृक्षम कर्म कारण योगारत तो यहाँ पर ध्यान योग का अंतरंग साधन है सम और बहिरंग साधन क्या है कर्म यह वैसा होने पर जैसा ऊपर बताया गया ना तब तब अर्थ कर लेना ध्यान योग का बजरंग साधन कर्म है इसलिए यावदे जब तक ध्यान योगी पर आरोहण करने में समर्थ न हो जब तक ध्यान योग में आरूढ़ होने में समर्थ न हो ध्यान योग में आरूढ़ होने का मतलब है अच्छी प्रकार ध्यान करना ध्यान योग का बहिंग साधन कर्म है इसलिए जब तक ध्यान योग में आरोहण करने में समर्थ न हो अमर्थ है ना सावध है तब तक अधिकृतें गृहस्थे तब तक कर्मी अधिकारी गृहस्थ को तब तक कर्मी अधिकारी गृहस्थ को कर्म कर्तव्य कर्म करना चाहिए कर्म कब तक करना चाहिए जब तक ध्यान योग में आरोहण करने में समर्थ न हो तब तक कर्माधिकारी गृहस्थ को कर्म करना चाहिए इसी अथा इस कारण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 है सम का मतलब है इंद्री निग्रह है ऐसा वो क्या करे सब सम करे और पूर्व पक्षी का मतलब ये है कि जीवन पर्यंत कर्म करना चाहिए कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जब कर्मों को छोड़ा जा सके ये ध्यान देना तो पूर्व पक्षी कहता है ध्यान योग आरोह सीमा कर्णम किमरथम ध्यान योग पर आरूढ़ होने की सीमा क्यों की गई है किमर्थम है ना कि किस डन से की गई है थो थोड़ा क्यों थो की गई है किस लिए की गई है ध्यान योग में होने की सीमा। ध्यान योग योग में में होने होने की की सीमा सीमा किस लिए की गई है बताया ना कि कब तक कर्म करें जब तक ध्यान योग में आरूढ़ होने में समर्थ तो ध्यान योग में आरूढ़ होने को सीमा बना दिया और उसके आगे कर्म करना है सिद्धांतिक अनुसार तो वही यकूपक्ष पूछता है ध्यान योग में आरूद होने को सीमा स्थी क्यों किया गया यावता, यावता का कर्म जीवन ध्यान योग में आरूद होने को सीमा किस लिए किया गया यावत जीवन विहितम कर्म नहीं यावता कर्थ निश्चित रूप से यावत जीवन विहितम कर्म अनुष्ठेयम योग जीवन पर्यंत विहित कर्मों का अनुष्ठान करना ही चाहिए निश्चित रूप से जीवन पर्यंत विहित कर्मों का अनुष्ठान करना ही चाहिए पूर्व पक्षी के अनुसार कब तक करना चाहिए जीवन पर्यंत तो ज्ञान योग में आरूढ़ होने को सीमा बनाना चाहिए हाँ ये शंका इसका समाधान है ना ऐसा नहीं कहना क्यों योगम मुन कारण कर्म उच्च के योग में आरुड होने की इच्छा वाले मुनि के लिए योग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाले मुनि के लिए कर्म कारण कहा जाता है कर्म कारण कहा जाता है योग पर आरुड होने की इच्छा वाले मुनि के लिए कर्म कारण कहा जाता है योगम और इच्छा कि जो योग पर आरूढ़ होने की इच्छा कर रहा है उसके लिए क्या कारण है कर्म का और आगे क्या है योगा और जो योग में आरूढ़ हो चुका है उसके लिए कर्म कारण है क्या सम कारण है न ऐसा नहीं कहना क्यूँकी योग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाले मुनि के लिए कर्म कारण कहा जाता है इति विशेषणा ऐसा विशेषण होने से ऐसा विशेषण होने से ऐसा विशेषण होने से अथवा ऐसा प्रथक से कहने से ऐसा पृथक यदि विशेषण कहना चाहते है ना तो मुनि का विशेषण है यहाँ पर आरुरुक्ष होगा आु है आरूढ़ होने की इच्छा वाला कौन मुनि तो उसका विशेषण क्या होगा और मुनि का योग का विशेषण क्या हो जाएगा योगा इस प्रकार विशेषण देने से इस प्रकार विशेषण यहाँ पर क्या है आरु वृक्ष क्या विशेषण है हाँ ऐसा नहीं कहना क्योंकि योग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाले मुनि के लिए कर्म कारण कहा जाता है इस प्रकार आरु रक्ष विशेषण होने से आरु विशेषण होने से अच्छा आरूढ़ से और आरूढ़ के लिए और आरूढ़ व्यक्ति का सम के साथ ही संबंध किए जाने से या आरूढ़ व्यक्ति का सम के साथ ही अन्वय किए जाने से आरूढ़ का किसके साथ संबंध है सम के साथ योगारूढ़ समा कारण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 आरुक्ष आरु आर वृक्षो आरु आरूढ़ योग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाले और योग पर आरूढ़ हो चुका मतलब पूर्व पक्षी के क्या है कि जीवन पर्यंत कर्म करना है इसका मतलब क्या है कि जिसको श्रम है उसके लिए भी करना है पूर्व पक्षी के अनुसार तो अब ये सिद्धना से सिद्धांति चल रहा है ना और सिद्धांति बताता है की ये यदि ये, ये चेत क्या थे ना चेतकर्थ है यदि ये, ये संभावना अर्थ को लेकर कह रहा है सिद्धांति चेतकर्थ यदि यदि आर रुक्षू और आरूढ़ समझते हैं, आरुड होने की इच्छा वाला और आरुड आरुड यदि और दो, दोनों के लिए सम और दोनों कर्तव्य रूप से विहित होते विहित होते या मान्य होते यदि आर रुक्षु और आरुड दोनों के लिए सम और कर्म दोनों सम और कर्म दोनों कर्तव्य रूप से मान्य होते किस रूप से किसके लिए दोनों के लिए दोनों यदि आरुड इन दोनों के लिए सम में दोनों कर्तव्य रूप से मान्य होते तब फिर अलग-अलग नाम लेना चाहिए की अलग अलग नाम लेना चाहिए अलग अलग पैसा नाम लिया है आरुक्षते और योगा इस प्रकार अलग अलग कहना संभव नहीं होगा चराकर है तो और के सम और कर्म इन विषय के भेद से सम और कर्म विषय के भेद से किसका किसका विषय विषय है है का का और कर्म तो आरुक्षु और आरूढ़ का सम और कर्म विषय के भेद से सम कर्म विषय के एक विषय है सम दूसरा विषय है कर्म सम कर्म विषय के भेद से विशेषण देना मुनि का विशेषण पहले क्या है आरु आरु, आरु, चार्थ। आरु, चार्थ। वैसे आरु ना? तो आरुक्ष विशेषण कहना अच्छा नहीं होगा ना और उधर क्या होगा तो यहाँ पर योगारूढ़ तस्वीर मुने लेना है ना तो आरूढ़ विशेषण बन जाएगा तो पंक्ति लगाना की आरुक्षुत्व और आरूढ़ को विशेषण बनाना तथा विभाग करना अनर्थक होगा विभाग करना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 विशेषण देना कौन से विशेषण तो आरु तो विशेषण देना तथा इनको अलग अलग बताना व्यर्थ होता सार्थक कब होगा जब दोनों के लिए दोनों दोनों के लिए दोनों मान्य ना हो दोनों के लिए दोनों का विधान ना हो आये मतलब आरुक्ष के लिए किसका विधान हो और के लिए श्रम का तब इसमें तब विशेषण देना और विवाह करना सार्थक होता या फिर सुनता चल रही है तत्व तब तब आशमी नाम करते उन आश्रम आशमी कहते हैं आश्रम धर्म का पालन करने वाले के लिए है उन आश्रम वालों में देखिए उन आश्रम आश्रम वालों में ये, आश्म, आश्म वालों में ये फिर पूर्ण पक्षी आ रहा है पूर्ण पक्षी तो ये मानना चाह, कहना चाहता है कि दोनों के लिए दोनों है फिर मित्र किसी भी अवस्था में नहीं है ऐसा मानता है कि आश्रम वालों में या में कोई योग पर होने की इच्छा वाला होता है कोई योग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाला होता है क्या कशिर आरूढ़ और कोई योग पर आरूढ़ हो जाता है वो तो योग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाला है और कोई योग पर आरूढ़ होता है और कोई योग पर क्या है आरुडा क्या कष्ट और कोई योग पर आरुड होता है और अन्य अन्य कहते आरूढ़ोने की इच्छा वाले नहीं होते सभी होने की इच्छा वाले है क्या अन्य आरुक्षवाना अन्य आरूढ़ होने की इच्छा वाले नहीं है क्या आरूढ़ ना और योग पर आरूढ़ भी नहीं है प्राण अपेक्ष अपेक्षा करके आरुक्षु और आरूढ़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 अपेक्षा करके आरुक्षु मुनि का और आरूढ़ मुनि का क्रमशाह आर और आरूढ़ विशेषण देना और क्या विभाग और अलग अलग विभाग करना संभव होता है किसकी अपेक्षा से मतलब आरुक्षुक आरू हाँ आरुक्षु किसी अपेक्षा से कहा गया है जो आरूढ़ होने की इच्छा नहीं कर रही है उनकी अपेक्षा आर रुक्षु कहा गया है और जो आरूढ़ नहीं है उनकी अपेक्षा क्या कर आरूढ़ तो इस प्रकार विशेषण देना और विभाग करना संभव होता है पर है दोनों के लिए दोनों ऐसा मानता है कहता है ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि उस श्लोक में योगा तस्वै आ जा वचन है तस्तव या कौन जो आ, आरू आरूक्ष है तो आरूढ़ होने पर उसके लिए ही समझ उसके लिए ही कब आरू होने पर तो पहले सम है तो पहले सम नहीं है पहले कर्म है और बाद में क्या है सम है तो बाद में कर्म नहीं है तो अलग अलग है दोनों के लिए ऐसा नहीं कहना कि हम सबसे भी वचन है और ऋषु बताते हैं क्या योगा भी रूडस इसी पुनः योग गणा आप और योगा रूढ़स इस प्रकार योग का पुनः कथन है एक बार योग का कथन कहाँ पर है आरुक्षो मुनिर आ रुक्षो तो एक बार योग का कथन यहाँ हो गया ठीक है और एक बार हो गया पर आया ठीक है इसका क्या मतलब है कि जो पहले है योग में और वही योग के आरूप होने पर उसके लिए है वचन है क्या अच्छा योगारूढ़ और योगारूढ़ इस प्रकार पुनः योग का ग्रहण किया गया है अब इसको समझाते हैं इस विषय को तो अर्थात यह आशीष पूर्व योगन और यह पूर्व जो पूर्व में योग पर आरू होने की इच्छा वाला था यह पूर्व जो पूर्व में योगम योग पर आरू होने की इच्छा वाला था आरूढ़ आरूढ़ उसके लिए ही आरूढ़ उसके लिए ही है ना वही लगती है आरूढ़ उसके लिए ही योग फलम प्रति योग फल के प्रति कारण कारण है ना योग फलम कारण योग फल के प्रतिकारण तब सम, सम कर्तव्य में हो सम्य को ही कहा जाता है योग फल के प्रति कारण सम कर्तव्य को ही कहा जाता है जो आरूढ़ हो चुका है उसके लिए योग फल के प्रति कारण किसे कहा जाता है सम कर्तव्य तो सम करने योगे ना इसलिए कर्तव्य को कहा जाता है और पहले सम कहा जाता है क्या तो अलग अलग हो गया अतः इस कारण से कश्चि अभी कर्मना अतः कश्चिव जीवन कर्तव्य तो प्राप्ति न अतः जीव अतः प्रश्चित कर्मना की याव जीवन कर्तव्य प्राप्ति इसलिए इसलिए जीवन पर्यंत किसी भी कर्म की कर्तव्यत्वन प्राप्ति नहीं है इसलिए जीवन पर्यंत किसी भी कर्म की कर्तव्यत्वन प्राप्ति और जीवन भी जीवन पर्यंत कोई भी कर्म कर्तव्य रूप से प्राप्त हाँ तब तक भी कर्म कर्तव्य रूप से प्राप्त है जब तक ध्यान योग में आगू होने में समर्थ नहीं होता है तब तक तो सिद्धांति यही बताना चाहता है कि अलग अलग है के लिए क्या है कर्म है और वारूढ़ के लिए क्या है सम है और दोनों के लिए दोनों नहीं है और कूर्व पक्षी दोनों के लिए दोनों मानता था या योग योगक भ्रष्टि की चर्चा आई थी कहाँ पर आई है निकालना सुनो इसी छठ में अध्ययन में आया है हाँ हाँ तो वही श्लोक है ना कच्चिन शंख्या की गई है क्या कि जो दोनों मार्गों से भ्रष्ट हो है वो छिन्न हुए मेघ की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता है जैसे बादल से मेघ से कोई छोटा टुकड़ा को अलग हो जाए तो वो हो जाता है तो जो ध्यान योग में व्यक्ति बैठा हुआ है तो कर्म योग को तो छोड़ चुका है अब वो ध्यान योग में बैठा हुआ है अब अंतिम समय यदि परमात्म स्मृति न हो तो ध्यान योग का फल मिलेगा कर्म तो बहुत पहले ही झूठ लिया में बैठा है तो क्या है कि उसको उसका दुर्गति को तो प्राप्त नहीं होता है या वो नष्ट तो नहीं होता है इसी शंका की गई है ना इसके लिए शंका की है ध्यान योगी के लिए क्या योग ये भ्रष्ट रचना और ध्यान योग से भ्रष्टि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 तो मतलब ध्यान योग ध्यान योगी के लिए क्या है सम ठीक है अब चेत गृहस्त कर्मिना योगो वि तो ये जो ध्यान योग है ना ये किसके लिए है कर्म त्यागी के लिए है वास्तविक है गृहस्थ के लिए ये ध्यान योग नहीं है गृहस्थ के लिए क्या है कर्म है चेत गृहस्त कर्मिना यदि गृहस्थ कर्मी के लिए ध्यान योग विहित होता कौन सा योग यदि गृहस्थ कर्मी के लिए ध्यान योग विहित होता यदि ग्रस्त कर्मी के लिए क्या बीत है ध्यान योग है? तो वो गृहस्थ कर्मी है और कर्म के साथ ध्यान कर रहा है तो कर्म का फल वो प्राप्त करेगा कि नहीं यदि गृहस्थ कर्मी के लिए ध्यान योग योग्य है तो कर्मी है वो तो कर्म का फल तो मिलेगा ही अब भी ध्यान से मन हट भी जाए उसका अंतिम में तो कर्म का फल मिलेगा की नहीं तो फिर वो क्या है की दोनों तरफ ऐसी भ्रष्ट हुआ दोनों तरफ ऐसी भ्रष्ट होकर नष्ट हो सकता है क्या तो यहाँ पर क्या उभय भी भ्रष्टा छिंडा ब्रह्म नकार शंका बनेगी क्योंकि गृहस्थ के लिए शंका हुई भी सच्ची है क्योंकि वो कर्मी है तो कर्म का फल तो पा ही जाएगा और किसके लिए शंका हो सकती है ध्यान योगी के लिए जो कि कर्म को छोड़ करके बैठा हुआ है कौन से लगाना यदि गृहस्थ कर्मी के लिए यदि ऐसा लगाना यदि छठे अध्याय में गृहस्थ कर्मी के लिए योग भीत होता चेहत छठे अध्याय में गृहस्थ कर्मी के लिए योग भीत होता ध्यान योग भीत होता तो स योग्य भ्रष्टा तो योगी, तो उसे योग भ्रष्ट होने पर भी किसे भ्रष्ट करनी को तो योग भ्रष्ट उसे योग भ्रष्ट होने पर भी कर्म गतिम कर तो करना है कि योग भ्रष्ट होने पर भी वह कर्म के फल को प्राप्त करता है योग्य भ्रष्टा कर्म गतिम सर्वफलम प्राप्त होती है ऐसा लगा लेना योग्य भ्रष्टा योग भ्रष्ट होने पर भी वह कर्म के फल को प्राप्त करता है इसलिए सत्य नाथ आशंका इसलिए इस उसके नाश की आशंका करना उचित नहीं होगा या उसके नाश की शंका करना शना नहीं होगा क्यों वो कर्मी है तो कर्म का फल पाएगा ही तो उसके नाश की शंका हो सकती है किसके नाश की शंका हो सकती है ध्यानी योगी के इसको इसका क्या मतलब है ध्यानी योगी के लिए ये प्रकरण है और उसके लिए समझी है कर्म नहीं है आगे देखेंगे मोक्ष अवश्यम नित्यता होने के कारण जो नित्य होता है वो किसी से नित्य वस्तु उत्पन्न होती है क्या तो मोक्ष नित्य है और नित्य पदार्थ कि किसी कर्म से उत्पन्न होगा न ना, ना ही अध्रुव ही प्राप्त ध्रुवम कठोर है अध्रुव साधन कर्मो से मोक्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता है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 मोक्ष की मित्रता होने के कारण वह कर्मों से जन्म न होने से या उसे कर्मों से प्राप्त न होने से ऐसा लगाएंगे ही कर्म पे करना कि मोक्ष से नित्य स्वात ही कर्मयत क्योंकि मोक्ष की मित्रता होने के कारण अनारभ्य उसे कर्मों से प्राप्त न होने से अब ऊपर लगाइए कृतम काम्यम कृतम काम्यम वितम कर्म कृषम काम्यम वितम कर्म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 तो मोक्ष तो कर्मों से नहीं मिलेगा पर उनका फल अच्छा मिलेगा कि नहीं तो कर्मी का जी प्रकरण होता तो नाश की का नहीं होती और नाश की का भी गई है इसका मतलब प्रकरण है अब देखना कर्मी को तो कर्म का फल मिलता ही है तो नित्य कर्मों का भी फल होता है ये बताते हैं क्या नित्य कर्मणा वेद प्रमाण औ बुद्धत्वाक वेद प्रमाण से, से ज्ञात होने के कारण अवबुद्ध कर से ज्ञात है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 यदि तो कर नित्य कर्मों का फलना माना जाए तो अन्यथा करते है बेद नित्य कर्मों का फलना मानने पर वेद अनर्थक प्रसंगा वेदों की अनर्थकता का प्राप्त होती है यादों के अनर्थक होने का प्रसंग होता है वेदों के अनर्थक होने का क्योंकि कर्मों का कर रहे हैं इसलिए अब देखना न चाह कर्मणी सती उभयचन उस श्लोक में दोनों दोनों गोर से भ्रष्ट होने की बात आई है ना कर्म से और ध्यान से ये कर्म तो उत्तर कर्मणी सत्य अर्थ है कि कर्म जो होने पर कर्म के क्या कर्मणि सती और कर्म होने पर वो भ्रष्ट कथन अर्थवधना दोनों ओर से भ्रष्ट होने का कथन युक्ति युक्त नहीं है या सार्थक नहीं है क्या कर्मणि सति और कर्म के होने पर कर्मी के लिए यदि योग है ध्यान योग है तो कर्म उसके विद्यमान है क्या कर्मणी सत्य और कर्म होने पर दोनों ओर से भ्रष्ट होने का कथन अर्थवधना सार्थक नहीं है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 कर्म कर्ता के लिए फल का आरम्भ नहीं करते हैं इसलिए दोनों ओर से भ्रष्ट होने का संबंध में आएगा इसी पेट तक शंका होगी ना ऐसा नहीं करेगा क्यों ईश्वर संयास से क्योंकि ईश्वर में अर्पित हुए कर्मों का ईश्वर में सन्यासत से, न, से जोड़े, जोड़े ना संसत से कर्मणा जोड़ ले जोड़ लेना क्योंकि ईश्वर में अर्पित हुए कर्मो का अधिक फल की हेतुता संभव होती है ईश्वर में अर्पित हुए तो कर्मों का अधिक फल का हेतु संभव होता है मतलब ईश्वर में अर्पित किए हुए कर्मो का अधिक फल देना संभव होता है जो ईश्वर में अर्पित होकर के किए गए हैं वो तो और अधिक फल है। तो देते हैं जो और अधिक फल देते हैं क्योंकि ज्ञानी तो है नहीं ना? तो कब फल देंगे ही तो फिर दोनों ओर से भ्रष्ट होने का कथन नहीं बनेगा कब यदि यहाँ पर कर्मी का माना जाए तो पूर्ण मदह पूर्णम मैं पूर्ण तो की स्थिति